महाभारत सभा पर्व अर्घाभि हरण पर्व सटत्र यज्ञ में ब्राह्मणों तथा राजाओं का समागम श्री नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण महिमा का वर्णन और भीष्मी के अनुमति से श्री कृष्ण की अग्र पूजा व समि से ब्राह्मणाराजभीष अंतर्वेदी प्रभिशु सत्काराहा महर्षय वैश्वपायन जी कहते हैं जन्मेजय तदनंतर अभिषेचनीय कर्म के दिन सत्कार के योग्य महर्षिगण और ब्राह्मण लोग राजाओं के साथ यज्ञ भवन में गए जिसमें पूजनीय पुरुषों का अभिषेक अर्घ देकर सम्मान किया जाता है उस कर्म का नाम अभिषेचनीय है यह रास्तु यज्ञ का अंगभूत सोमयाग विशेष है नारद प्रमुखा तम अतद्या महात्म सामसिनाशुभिधि राजभेस्त समा ब्रह्मपुरे देवादेवर्शयस्तथा कर्मातर मुसनो जलपूर मितौजसमेतन चाप्यैतनचान्य था वितंडावई परस्परम महात्मा राजा के यज्ञ भवन में राजर्षियों के साथ बैठे हुए नारद आदि महर्षि उस समय ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए देवताओं और देवर्षियों के समान सुशोभित हो रहे थे बीच बीच में यज्ञ संबंधी एक एक कर्म से अवकाश पाकर अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान आपस में जल्प अर्थात वाद विवाद करते थे यह इसी प्रकार होना चाहिए नहीं ऐसा हो, नहीं होना चाहिए यह बात ऐसी ही है ऐसी ही है इससे भिन्न नहीं है इस प्रकार कह कह कर बहुत से भितंडावादी द्विज वहाँ वाद विवाद करते थे पहला यह एक प्रकार का वाद है जिसमें वादी छल जाती और निग्रह स्थान को लेकर अपने पक्ष का मंडन और विपक्षी के पक्ष का खंडन करता है इसमें वादी का उद्देश्य तत्व निर्णय नहीं होता किंतु स्वपक्ष स्थापन और परपक्ष खंडन मात्र होता है वाद के समान इसमें भी प्रतिज्ञा हेतु तो आदि पांच अवयव होते हैं दूसरा जिस बहस या वाद विवाद का उद्देश्य अपने पक्ष की स्थापना या परपक्ष का खंडन न होकर व्यर्थ की बकवाद मात्र हो उसका नाम भित है के कृषाण तिह अकृशांसत्र कुरे अकृशांश अक्र निश्चय कुछ विद्वान शास्त्र निश्चित नाना प्रकार के तर्कों और युक्तियों से दुर्बल पक्षों को पुष्ट और पुष्ट पक्षों को दुर्बल सिद्ध कर देते हैं तत्र मेधा विन के चिन अर्थ मिवा कुछ मेधावी पंडित जो दूसरों के कथन में दोष दिखाने के ही अभ्यासी थे अन्य लोगों के कहे हुए अनुमान साधित विषय को उसी तरह बीच से ही लोग दे, लो, देते थे जैसे बाज मांस के लोटड़े को आकाश में ही एक दूसरे से छीन लेते हैं के चित्त धर्मार्थ कुशला के चित्त तत्र महाव्रता कथित अंत विदां विद उन्हीं में कुछ लोग धर्म और अर्थ के निर्णयों में अत्यंत निपुण थे कोई महान व्रत का पालन करने वाले थे इस प्रकार संपूर्ण भाव सं, संपूर्ण भाष्य के विद्वानों में श्रेष्ठ वे महात्मा अच्छी कथाएं और शिक्षा प्रद बातें कहकर स्वयं भी सुखी होते और दूसरों को भी प्रसन्न करते थे सापन्न देवाद्विज महर्षि आब भाषे समाकिरण नक्षत्र जैसे नक्षत्र मालाओं द्वारा मंडित विशाल आकाश मंडल की शोभा होती है उसी प्रकार वेदज्ञ देवर्षियों ब्रह्मर्षियों और महर्षियों से वह वेदी सुशोभित हो रही थी नश्या कशिदाशीन चावृती अंतरे दा राजन युधिष्ठिर निवेश राजन युधिष्ठिर की यज्ञशाला के भीतर उस अंतर्वेदी के आसपास उस समय न तो कोई शुद्र था और न व्रतहीन ब्रिज ही ताम तु लक्ष्मी बतो लक्ष्मी तदाधान जम तन तो पश्यन धर्मराजस्त परम बुद्धिमान राजलक्ष्मी सम्पन्न धर्मराज रिचिर के उस धन वैभव और यज्ञ विधि को देखकर देवर्षि नारद को बड़ा बड़ी प्रसन्नता हुई अथ चिंता सामपेदे सृजाप सा नारदस्तु तदाप्य छत्रगम जन्मेजय उस समय वहां समस्त क्षत्रियों का सम्मेलन देखकर मृिवर नारद जी सहसा चिंतित हो उठे सस्म च पुरा वृत्ता कथा ताम पुरशर्षभ ब्रह्मणो भवरे न श्रेष्ठ भगवान के संपूर्ण अंशों देवताओं सहित अवतार लेने के संबंध में ब्रह्मलोक में पहले जो चर्चा हुई थी वह प्राचीन घटना उन्हें याद आ गई देवाना संगम तम तम तो विज्ञा कुरुनंद न नारद अंडली काक्ष सत्मा मन सा हरिम कुर नारद जी ने यह जा जानकर कि राजाओं के इस के रूप में वास्तव में देवताओं का ही समागम हुआ है मन ही मन कमलैन भगवान श्री हरि का चिंतन किया साक्षा स विविधा ऋण्न क्षत्र नारायणों विभु प्रतिज्ञा पारयच्चे मरपुरजय वे सोचने लगे अहो सर्वव्यापक देवशत्रुविनाशक नगर विजयी साक्षात भगवान नारायण ने ही अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए क्षत्री कुल में अवतार ग्रहण किया है संधिदेश भूतकृत अन्योजिन्द पुनर्लोकान वापस पूर्व काल में संपूर्ण भूतों के उत्पादक साक्षात उन्हीं भगवान ने देवताओं को यह आदेश दिया था कि तुम लोग भूतल पर जन्म ग्रहण करके अपना अभीष्ट साधन करते हुए आपस में एक दूसरे को मार कर फिर देवलोक में आ जाओगे ये नारायण भगवान भूत भाव आदित्य विविधान सर्वान अजात यदुक्ष कल्याण स्वरूप भूत भावन भगवान नारायण ने सब देवताओं को यह आज्ञा देते देने के पश्चात स्वयं भी यदुकुल में अवतरण लिया था क्षित क्षिता बंधक नाम वंसे वंशे वंश फिताम पुरी शुषुभे लक्ष्म नक्षत्राणाम अंधक और विष्णुओं के कुल में वंशधारियों में श्रेष्ठ वे ही भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हो अपनी सर्वोत्तम कांति से उसी प्रकार शोभायमान है जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा सुशोभित होते हैं यसे बाहुबलम सेन्द्र सुरा सर्व उपास मानुष्मा हरिरास्ते ओम हरिदास परिमर्दन इन्द्र आदि संपूर्ण देवता जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं वे ही शत्रुगमन श्रीहरि यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं अहोबत्महभूत स्वयं भूय दिदम स्वयं पुनः छत्रम एव बत अहो ये स्वयंभु महाविष्णु ऐसे बल संपन्न क्षत्रिय समुदाय को पुनः उच्छिन्न करना चाहते हैं इतता नारदश्चिंता चिंतयामा से हरिनारायण ध्यानेशर तस्म धर्मविद श्रेष्ठो धर्मराज से धीमत महाधरे महा बुद्धे तथ स बहु जामानत धर्मज्ञ नारज ने इसी पुरातन वृत्तांत का स्मरण किया और वे पर वे भगवान श्री कृष्ण हो समस्त यज्ञों के द्वारा आराधनी सर्वेश्वर नारायण है ऐसा समझ कर वे धर्मवे वेदनाओं में धर्मवेदताओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान दिवर्षीय मेधावी धर्मराज के इस महायज्ञ में बड़े आदर के साथ बैठे रहें तथो भीम ब्रविद्राजन धर्मराजो तथो भी राजन धर्मराजम युधिष्ठिर हण राहति भारत तत्पात भी जी ने धर्मराज युधिष्टि से कहा भरतकुलभूषण युधिष्ठि अब तुम जहाँ पधारे हुए राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो आचार्य मृतभुज धैर्च संयुज युधिष्ठि स्नातक प्रिय प्रहुु श आचार्य ऋत्ज संबंधी स्नातक प्रिय मित्र राजा तो राजा तथा स्नातको को दे कर पूजन योग्य बताया गया एतान अर्ध्या, एतान तयवे काल पुगस महतोष्मानुपार गता ये यदि एक वर्ष बिताकर अपने यहाँ आवे तो इनके लिए अर्घ निवेदन करके उनकी पूजा करनी चाहिए ऐसा शास्त्रज्ञ पुरुषों का कथन है ये सभी नरेश हमारे यहाँ सुदीर्घ काल के पश्चात पधारे हैं ऐसा में कई कसो राज्य मानी अथ चई शाम बरिष्ठाजन समर्था जो पनीयताम इसलिए राजन तुम बारी बारी से इन सब के लिए अर्घ दो और इन सब में जो श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली हो उसको सबसे पहले अर्घ समर्पित करो युद्ध आज कस्मे भवानघम ए कस्मय करू नंदन उपनीयम युक्त च तन भय ब्रोहि पितामह युधिष्ठ ने पूछा कुरुनंदन पितामह इस महा इस समागत नरेशों में किस एक को सबसे पहले अर्घ्य निवेदन करना चाह करना आप उचित समझते हैं या मुझे बताइए ततो निश्चित अमन कृष्णम तमम भुवी वैशम पान जी कहते हैं तब महा परमी शांतनु नंदन भीष्म ने अपने बुद्धि से निश्चय करके भगवान श्रीकृष्ण को ही भूमंडल में सबसे अधिक पूजनीय माना भीचन तेजो ये सैसा समस्तालपराक्रमघ्यप तप तपनिवा भातिद्योतिमि तो भास्कर असूर्यमी सूर्य निर्वात वाला भ्लाज तस्णे नेदोहिना भीम ने कहा कुंती नंदन ये भगवान श्रीकृष्ण इन सब राजाओं के बीच में अपने तेज बल और पराक्रम से उसी प्रकार जीप्यमान हो रहे हैं जैसे ग्रह नक्षत्रों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य अंधकारपूर्ण स्थान जैसे सूर्य का उदय होने पर ज्योति से ज्योति से जगमगा जगमग हो उठता है और वायु के स्थान जैसे वायु के संचार से सजीव सा हो जाता है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी यह सभा आह्लाजित और प्रकाशित हो रही है अतः यही ही अग्र पूजा के योग्य है तस्मे भी प्रताप वे चार्थोपाय की आज्ञा मिल जाने पर प्रतापी सहदेव ने विष्णुकुलभूषण भगवान श्रीकृष्ण को विधिपूर्वक उत्तम अर्घ्य निवेदन किया प्रतिजग्राह तत्कृष्ण शास्त्रेन कर्मणा शशुपाल पूजा वासुदेव चक्ष श्रीकृष्ण ने शास्त्रीय विधि के अनुसार वह अर्घ्य स्वीकार किया वसुदेवनंदन भगवान श्रीहरि की वह पूजा राजा शुष्पाल नही स सका सऊपाल धर्मराज संसदे अपुदेव चेदराजो महाबल महाबली महा चेतिराज भरी सभा में भीष्म और धर्मराज युद्ठ को उलाहना देकर भगवान वासुदेव पर आक्षेप करने लगा इत श्री महाभारती सभा परवि अर्घ्याभिहरण संबंधी दैत्यम स उपालभ्य भम च धर्मराजम च संसदी अपि वासुदेव चैतराजो महाबल महाबली चेतराज भरी सभा में भीष्म और धर्मराज रिष्टि को लाना देकर भगवान वासुदेव पर आक्षेप करने लगे इत महाभारती सभा परमड़ि अर्घाभिहरण परमि श्री कृष्णार्घताे सरचोध्या इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अर्घ्याभिहरण पर्व में श्री कृष्ण को अर्घ्यदान विषयक छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ